आज फिर से बाजार में है रिकॉर्ड बनने का दिन और शुरुआती लड़खड़ाट के बाद शानदार रिकवरी और नए हाइस की तरफ ट्रेड करते हुए बाजार आखिरी डेढ़ घंटे का कैसा रहेगा एक्शन और क्या करें कल की तैयारी रहेगा इसी पर खास फोकस फाइनल ट्रेड में आप सभी स्वागत है नमस्कार मैं हूं अनन सिंह और नमस्कार मैं हूं दीपांशु भंडारी अनजी बाजार का मूड माहौल तो बढ़िया है और नए रिकॉर्ड्स अभी भी आते हुए दिख रहे हैं पर थोड़ा आज मूड खराब हो गया एक्सेस में ही करना पड़ रहा है चक्कर में एक्चुअली मैच के चक्कर में बड़ी मुश्किल से अच्छा हुआ ये तो मैच छोटे मोटे intermediate correction जो आते हैं जी। उसके बाद वापस से लाय पकड़ ले भाई अगले test में थोड़ा समझ जाना और फिर वही ऑस्ट्रेलिया वालों क्योंकि इतना इसलिए भी जरूरी नहीं तो test में number one ranking चली जाएगी वो हमें जो final challenge world test championship का तो उसके लिए बहुत जीतना जरूरी है but आज तो मामला surrender का ही हो गया होगा मतलब जितने अच्छे स चपक में लगभग बराबर है लगभग बराबर मतलब कहीं दिखा नहीं कोहली को छोड़कर कि किसी की इच्छा है जीतने की थोड़ा बहुत पंत-पंत लो बट ठीक है अब जो है, है क्रिकेट है क्रिकेट है कोई दिक्कत नहीं लेकिन इसलिए मैंने 12 बजे सॉरी 11:00 बजे जब हम शो खत्म कर रहे थे तभी पहले लोगों को चेता <laughs> देखने लायक तो स्क्रीन है हमारी अच्छी बात यह है मार्केट के मूड <laughs> माहौल पर कोई असर नहीं पड़ा है सर बिल्कुल एब्सोल्युटली तो बढ़िया तेजी के साथ ट्रेड होता हुआ दिख रहा अब तक की बड़ी बातें आपके सामने रख दी जाए और उसके बाद हम आगे करेंगे चर्चा तो बड़ी बातों में अगर आप देखें तो निफ्टी पहुंचा है फिर से शानदार रिकवरी लेकिन आज भले ही निफ्टी आपको ज्यादा बढ़ावा दिख रहा है लेकिन आज का स्टार परफॉर्मर तो बैंक निफ्टी है और सेंसेक्स देखिए 52000 के करीब बढ़ने की कोशिश करता हूं तो बेहतरीन तेजी यहां तक होती ही दिखी है बैंक इंफ्रा मेटल रियल एस्टेट शेयरों में अच्छी खरीदारी होती ही दिख रही है इंडेक्स ये सारे के सारे 1% मजबूत हैं और डाउ फ्यूचर फिसलकर सपाट है कोई खास एक्शन नहीं है यूरोप चौथाई परसेंट कमजोर निफ्टी, बैंक निफ्टी और साथ ही सेंसेक्ट तीनों में ही जबरदस्त तेजी आती हुई दिख रही है. इनफैक्ट सर अगर मार्केट एक्शन देखें नए रिकॉर्ड है. अब 250 के ऊपर भी निफ्टी जाने की कोशिश कर रहा है और जो निचले सरों से रिकवरी आई है सुबह के वो तो शानदार ही है सर. दीप सा जब सुबह शो खत्म करते क तब करेक्शन पूरा करके जो बैंक निफ्टी ने लीडरशिप ली है वो देखो आ, निफ्टी हुँ. आपका मूड माहौल ठीक करता है जी अगर मजबूत है तो हुँ. अच्छा फील होता है लेकिन जो जोश चाहिए आ, हा, हा, है ना भाई जोश वो, वो जोश आपको बैंक निफ्टी का कम से कम मेरे, मेरे को पता था ऐसा तो बैंक निफ्टी जब घूमता है और मजबूती से ऊपर जाता, जाता है तो जोश मत बढ़ जाता है और आज सबसे बढ़िया बात ये दोनों का चार्ट देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का देखिए जो बैंक निफ्टी ने सुबह-सुबह वो एकदम लाल लाल लाल जो दिखाया है और वहां पर सारी लॉन्ग पोजीशंस कम हुई सॉरी बनी और छत 34 35650 जी मोस्ट इंपोर्टेंट सपोर्ट लेवल से वहां से गुमा है और वहां से आप देखिए लगभग लगभग 700 800 पॉइंट की तेजी हो चुकी है तो बहुत ही परफेक्ट और इसीलिए जब हम उस समय ये बात कर रहे थे कि देखिए अब इसके नीचे नहीं जाएगा अब इसके नीचे नहीं जाएगा अब इसके अब अब जो 36000 पार बिल्कुल कल तक के लिए रखते हैं क्योंकि डाउ सपोर्ट नहीं कर रहा अगर डाउ थोड़ा अगर आखिरी घंटे में अगर डाउ 1100 एक एक सो, सो पॉइंट बढ़ जाए तब तो दीप हो सकता है 3600 की तरफ आज ही बढ़ जाए नहीं तो अब से लेकर एक्सपायर तक नए हाईस की तैयारी बैंक 50 पर भी है और सुबह से ही दमदार यहां पर एक्शन भी बन रहा है चलिए एक्शन को फिर आगे बढ़ाते हैं और जान लेते हैं कौन से अहम ट्रिगर्स हैं साथी खबरों वाले शेयर्स हैं जहां पर आपको रखनी चाहिए नजर अ वरुण और साथी मांसी हमारे साथ तैयार है <coughs> मांसी गुड आफ्टरनून बताएं कौन से हैं ट्रिगर्स यहां पर आपकी नजर में बिल्कुल दीपांशु गुड आफ्टरनून कई सारे ट्रिगर्स हैं और रिजल्ट्स तो हैं ही जिस पर फोकस है निफ्टी स्पेस में अडानी पोर्ट्स टाटा स्टील के नंबर्स पर फोकस है हमारा इसके अलावा एमजीएल तो इसके बाद स्टेक सेल पर क्लारिटी आती हुई दिख सकती है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कैबिनेट की बैठक का कुछ ही मिनटों में होने की संभावना है और साथ ही पावर सचिव की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज 3:30 बजे होने की संभावना है जिस पर हमारी नजर रहेगी कल निफ्टी स्पेस में टाइटन एशर गेल हिंडालको होने की संभावना पॉलिस हेल्थ केयर पर फोकस कीजिएगा नतीजे तो है ही साथ अंतरिम डिविडेंड पर बोर्ड बैठक भी होने जा रही है सुप्रदित इंजीनियरिंग बायबैक पर बोर्ड बैठक करेंगे और प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद निफ्टी बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी साथ ही निफ्टी स्पेस में कोल इंडिया आईटीसी पावर ग्रिड के नतीजे वायदा बाजार में बॉश एसीसी आशोक लेलैंड एमआरएफ पीएफसी पेट्रोनेट, एलएनजी जैसी कंपनियों के नंबर्स आते दिखेंगे इंफिबीम एवेन्यूज पर नजर रखिएगा नतीजों के साथ बोनस शेयर जारी सो so, करोड़ तक कर, जो टाने पर एक बोर्ड बैठक कर सकती है तो इस पर भी फोकस रहेगा ओके okay, तो यह है आपके लिए ढेरों ट्रिगर्स यहां पर रखनी नजर आई आपको बता देते हैं कुछ खबरों वाले शेयर्स वरुण के साथ वरुण गुड आफ्टरनून बताइए गुड दीप देखिए सबसे पहले तो जो जनरल इश्यूज कंपनी से वो आपके वो जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी से उन पे होगा आया सिटी की खबर ये है कि रेन मंत्री जो है रेन मंत्रालय जो है वो एक कैबिनेट नोट जो है उन्होंने जारी किया है स्टेशन यूजर डेवलपमेंट फी पर ये कैबिनेट नोट जो है वो जारी किया गया है IRCON इंटरनेशनल यहां बोनस और अंतरिम डिविडेंड पे 15 तारीख को बोर्ड और जो ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन है उसमें करीब 11.1% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली है वहीं एलेम्बिक फार्मा कंपनी की एक सब्सिडियरी उसको कैंसर की दवा से दवा के लिए यूएसएफडी से मंजूरी मिली है एनएमडीसी ने हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि 2 से 3 दिनों में जो डोनिमेलाई बैंक है वो घाटे से मुनाफे में आया है 213 करोड़ का मुनाफा बैंक ने किया है एनपीएस में कमी आई है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मुनाफा 155 करोड़ से बढ़के 165 करोड़ एनपीए 5.6 से घटके के नेट एनपीए जो है 4.7% ग्रॉस एनपीए 17.4% से घट के 16.3% फर्स्ट सोर्स मुनाफा 89 करोड़ से बढ़कर 121 घाटे से मुनाफे में एक कंपनी आई है 3 करोड़ के घाटे के मुकाबले करीब 40 करोड़ का मुनाफा है JBM ऑटो मुनाफा 16 करोड़ के मुकाबले 22 करोड़ बड़ा है बोंदल केमिकल्स मुनाफा अच्छा खासा यहां भी बड़ा है इंडोको रेमेडीज में भी 9 करोड़ से बढ़कर मुनाफा 25 करोड़ अंजनी पोर्टलैंड यहां भारी भरकम घाटा किया है कंपनी ने 480 करोड़ का क्योंकि टैक्स पे खर्च बढ़ गया है 580 करोड़ का तो टैक्स पे खर्च ही है इसके लिए ओके okay, तो ढेरों नतीजे हैं जो हम देख भी रहे हैं कि नतीजों की लंबी लिस्ट है आइए इस सेक्शन को फिर आगे बढ़ाएं हमार साथ हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स सा अभी जुड़ आ, दोनों हमारे साथ हैं वागले साहब हैं सुमित जी हैं और साथी ही नितिन मुरारका साहब भी हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं बाजार में भरपूर एक्शन और ढेरों स्टॉक्स हैं जहां पर आप खरीदारी देख रहे हैं जैसे जैसे कि हम बाजार को भी नए हाइपर इस समय आते हुए देख रहे हैं टाटा केमिकल्स इस पर है बड़ा उछाल دیکھیں بہت بڑا breakout آتا ہوا نظر آ رہا ہے stock ویسے بھی outperform کر رہا ہے لگتار لیکن جو ابھی آج breakout ہوا ہے 550 rupay کے اوپر یہ مجھے لگتا ہے کہ بہت بڑا breakout ہے ascending triangle pattern ہے جس کا breakout ہوتا ہوا دکھ رہا ہے تو stock میں آپ کو اور اوپر کے levels دیکھنے کو ملیں گے lifetime high کے levels پر یہ stock trade کر رہا ہے تو میری رائے میں 6.600 تک بھی stock چلا جائے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے جن کے پاس ہے بالکل بنے رہے اور م ओके okay, तो ये है आपके लिए ठाटा केमिकल्स नजर रखिए उस पर पर नजर रखिए अ जहां तक निफ्टी का सवाल है अब 15-250 की तरफ एक निफ्टी मूव फिर से करते हुए आपको दिख रहा है तो एक्शन वहां पर आ रहा है टॉरेंट पार इसके आने वाले हैं आज नतीजे और नतीजों से पहले थोड़ा स्टॉक एक्टिव होते हुए दिख रहा है देखते हैं नतीजे अनुमान मुताबिक या फिर उससे बेहतर आते हैं Torrent Power, kya keh rahi här chart sir Good afternoon Dipanshu Dipanshu Torrent Power ke andar upar ka move dekhne ko milna chahiye stock ne lower level se tezi dikhane ka shuruat kiya hai aaj stock 200 DMA ke upar sustain kar raha hai aur high break so, Torrent Power mein yahan se upar ka move dekhne ko milna chihye, 340 leke, 350 move, Torrent Power आपके लिए टॉरेंट पार पर रहा है। नजर रखिए इस चार्ट पर थोड़ा नतीजों से पहले आप यहाँ पर एक्शन देख रहे हैं। IDFC First Bank यहाँ पर भी थोड़ा एक्शन बनते हुए दिख रहा है। वापस 50 के ऊपर 51 के पार जाते हुए दिख रहा है इस समय स्टॉक। नितिन जी भी हमारे साथ हैं। नितिन जी, गुड आफ्टरनून सर। बैंक निफ देखिए IDFC फर्स्ट बैंक में एक तो जब रोलओवर्स हो रहे थे तो ये टॉप 5 रोलओवर्स में था यानी कि रोलओवर्स बहुत अच्छे हुए हैं और इसका मतलब ये है कि फेब्रुअरी मंथ में ये हो सकता है 55 60 रुपीस की तरफ जाने को बिल्कुल तैयार है ये मैं रोलओवर्स डेटा के बेसिस पे लेकर के चल रहा हूं। और आज इसमें इसमें कॉल ऑप्शंस भी आपको मिल सकती है 50 50 या उसके आसपास की कॉल ऑप्शन में भी ट्रेड कर सकते हैं टारगेट 55 के होंगे और स्टॉप लॉस 49 का होगा मुथूट फाइनेंस के नतीजे आ रहे हैं शुक्रिया नितिन जी बैंक निफ्टी पर आपसे बात करेंगे पर इस भी मुथूट फाइनेंस के रिजल्ट्स आते हुए दिख रहे हैं तो एक आया है बैंक का 991 करोर्स का अनुमान 930 करोर्स का था तो देखे अनुमान से बेहतर मुनाफ़ा आते हुए दिख रहा है जहां तक मुथूट की बात है अच्छी तिमाही का ही अनुमान है जहां तक सारे गोल्ड फनांसर्स की बात है 930 करोड़ का मुनाफा है बढ़कर 991 करोड़ का मुनाफा है 803 करोड़ रुपए से बढ़कर मुनाफा है तो दमदार मुनाफे का फिगर आते हुए दिखा है जहां तक मूतूर फाइनेंस का की बात है कैलकुलेटेड एनआई की अगर हम बात करें तो लगभग 1730 करोड़ के आसपास का अनुमान हम लगा रहे हैं पिछली बार 1590 करोड़ 991 करोड़स का स्टॉक भी रिएक्ट कर रहा है कुणाल जी और नंबर्स का हम वेट कर रहे हैं तब तक जरा एक बार चार्ट पर नजर डालें मुतूत फाइनेंस देखिए एक ब्रेकआउट आता हुआ इंट्राडे चार्ट्स पर नजर आ रहा है दिपंचू और एक रेजिस्टेंस थी इंट्राडे में ₹1205 के आसपास वो टूटती हुई नजर वॉल्यूम पिछले कुछ मिनटों में बहुत जबरदस्त हुआ है तो मुझे लगता है कि एक ऊपर का लेवल इसमें आता हुआ दिखेगा 1225 पर एक मामूली सा कंजेशन है ये लेवल्स निकल जाएं तो फिर मुझे लगता है कि 1250 1260 के लेवल्स का रास्ता साफ हो जाएगा तो 1225 के ऊपर मेरी खरीदारी के राय है मुझे लगता है, है. य ओके okay, तो स्टॉप लॉस 1210 का रखना है जहां तक मुतूत फाइनेंस का सवाल है नतीजे अच्छे ही आते हुए दिख रहे हैं ऑन द फेस ऑफ इट थोड़े और डिटेल्स का हम इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट्स जोरदार दिख रहे हैं बहुत ही तगड़े हैं, हैं। क्योंकि मुनाफा अगर आप देखिए ऑलरेडी अच्छे नतीजे का अनुमान हो और तो यहां पर 16% मुनाफा का जमका अनुमान था उसके सामने अगर 930 के सामने 990 3020 en gång nej, achso, <try> sorry, total inkomst, <try> <try> ok, 2600 tariset kandnaja tha, to 7500 pesar, to AIB är en stor mäktighet. Topplin, bottomlin, båda är en stor mäktighet med. Topplin, bottomlin, båda är en stor mäktighet med. Topplin, bottomlin, båda är en stor mäktighet med. Topplin, bottomlin, båda är en stor mäktighet med. Topplin, bottomlin, båda är en है ये तगड़ी बीट है जो आपके सामने आती दिख रही तो मुतूत फाइनेंस शानदार रिजल्ट्स आते दिख रहे हैं 1225 के ऊपर कुनाल जी बोल रहे हैं कुनाल जी 1225 के ऊपर क्या एक बार फिर से लेवल्स बताएं जरा अरे जी देखिए 1225 जैसे ही स्टॉक पार करेगा तब इसमें आपको और ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे चार्ट बहुत जबरदस्त है और इंटरडेट में एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ है तो 1225 के ऊपर जैसे ही स्टॉक टिक जाता है तो फिर 1260 और फिर इवेंटुअली 1300 जो कि इस रेंज का अपार एंड है वहां तक � 1225 के ऊपर 1260 और 1300 वाह बड़े टारगेट है तो इन बड़े टारगेट की तैयारी कीजिए एक बार 1225 पार होने के बाद ये स्टॉक कमाल दिखाने के लिए तैयार तो जबरदस्त यहां पर तैयारी है मुथूट फाइनेंस के लिए नतीजे तो बेहद शानदार है देखते हैं आगे क्या कुछ होता है मुथूट फाइनेंस में ओके okay, तो ये है आपके लिए बिगुल निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरार का तो क्लोजिंग शो का पहला बिगुल नितिन जी के नाम नितिन जी बताइए नितिन जी यहां पे हम कॉल ऑप्शन खरीदेंगे 15200 की कॉल ऑप्शन जो 115 116 ऐसे मिल रही है ये add the money call option या slightly in the money call option आप बोलिए इसको और इसको हम खरीद के चलेंगे और इसके target 150 160 ऐसे target होंगे और stop loss हम इसका रखेंगे 900 रुपए का यानी मैं 25 सौ का stop loss रख रहा हूं और करीब 30 35 सौ रुपए ऊपर के target रख रहा हूं तो ये तो Nifty में हम कर रहे हैं और bank Nifty में हम bull call spread करेंगे यानी कि bank Nifty में add the money call या� और 36700 की कॉल ऑप्शन हम बेचेंगे जो 130 ₹130 के डिफरेंस में आपकी बनेगी इसका स्टॉप लॉस आपको 90 ₹90 का रखना है और टारगेट करीब 250 ₹250 का रखना है तो ये दोनों में बुल कॉल स्प्रेड है और मेरी स्ट्रेटजी के पीछे लॉजिक अनिल जी ये है कि आज आज भी मार्केट में काफी स्ट्रांग डेटा दिख रहा है बैंक निफ्टी में एक तो और जो निफ्टी के टॉप स्टॉक्स हैं जैसे Reliance, ICICI Bank, TCS, IT में दोबारा से कुछ पिकअप सा दिख रहा है तो मुझे लग रहा है कि बैंकिंग ऑलरेडी स्ट्रांग है IT में दोबारा से पिकअप आ रहा है Reliance ऑलरेडी स्ट्रांग हो चुका है तो नेक्स्ट जो रैली आनी चाहिए वो 15350 तक हम जा सकते हैं 100-150 पॉइंट की रैली यानी 15400 भी हो सकती है और बैंक निफ्टी 36800 36 ओके okay, तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही ऊपर जाने के संकेत दे रहे हैं और बढ़िया मूव आती हुई दिख रही है 36 400 की कॉल खरीदें और उसके सामने 36 700 की कॉल बेचें यह है आपके लिए एक स्प्रेड ट्रेड जो बनकर आया है बैंक निफ्टी पर 400 poinnts ki tezhi ab bank tifti 36,400 ke par bank nifty. joh joh aapne levelz bulet thai sir bilkul vishwes ji bhi hamarasat karikram meh shamil honne ki tajarni meh woh bhi jab shamil hongi toh hum unse bhi data tajar kar raha hong, toh bas data aapne ready kar leta Bära sig. Dimanchu, vår specialpika JK Lakshmi Cement på och hur det sound och hur det här struktur är. Stockpriset ligger på att det 400 overweight JK Lakshmi Cement på över to Kunalji. देखें दिपांशु शॉर्ट टर्म चार्ट देखें या लॉन्ग टर्म आपको दोनों चार्ट्स पर बहुत ही जबरदस्त ब्रेकआउट जेके लक्ष्मी सीमेंट में देखने को मिल रहा है वीकली चार्ट्स पर देखें तो एक इनवर्टेड हिडन शॉल्डर जैसा पैटर्न बना है जिसका ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है और डेली चार्ट पहला टारगेट ₹400 का दूसरा टारगेट ₹410 का तो 410 के टारगेट के लिए जेके लक्ष्मी सीमेंट में खरीदारी कराएं ओके okay, तो जेके लक्ष्मी सीमेंट पर आपको करनी है खरीदारी इस समय एक्शन वहां पर बन रहा है तब तक कुनाल जी जरा एक बार टीसीआई एक्सप्रेस इसके भी चार्ट्स आप पुल अप करें आय में हल्की सी कटौती देखिए मतलब स्थिर रही है आय एकदम मुनाफे में आपने थोड़ी सी बढ़त देखी है जहां तक TCI एक्सप्रेस का सवाल है लॉजिस्टिक्स स्पेस के लिए वैसे एक्सपेक्टेशन थोड़ी हाई थी इस क्वार्टर पर आपने एक्शन नहीं देखा ये समय ज्यादा इधर न, बिल्कुल तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं uh är wicket data bank nifty mein bahut strong ban raha hai aur data Bank निफ्टी में जो पुट राइटिंग हुई है वो इंडिकेट 500 600 पॉइंट तक बड़ा मूव आना चाहिए तो यहां पे 36 400 का कॉल ऑप्शन लेने की सलाह होगी 3680 पे आइडेंटिफाई किया 440 चल रहा थोड़ा पुल ऑफ होने की वेट कर सकते हैं अगर नहीं ऐड करना हो ये लेवल पे और मुझे लग 500 550 Kyunki, wala, 440 vi 80, 90s range i reda kör 36, call option, så bättre är det. Nu är det nästan 440. Men överallt ka data är ganska positiva. I dagens dag är 36, 500 hai, hai, unwinding som är möjlig. Så från det perspektivet call optioner att köpa. Det är 320s stop-loss, och 500 och 550s är målet. 500 550s är målet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 तो चलिए कोई बात नहीं लेकिन आपकी थोड़ी कमी पूरी करने की कोशिश मैंने की और अब आप पूरी तरह से जोश में कमान संभालते हुए और आप भी जोश में हैं नितिन जी भी जोश में हैं निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर बाइकॉल्स आते हुए दिख रहे हैं तो दमदार तेजी होने की तैयारी में और मैं भी डेटा को इसको भी लगता है कि मैं भी बहुत दिन हो गए दो-तीन दिन की सुस्ती क्यों ना लाइफ आई आज ही बना दिया जाए सर वही था ढाई दिन की सुस्ती होती तो अगर आप देखें जो ऊंचाई से फिसला है वैसे तो ढाई दिन से अच्छा ही एक्शन में है एब्सोल्युटली ऊंचाई से अगर फिसले फिसले वाले पार्ट को देखें तो फिर वो सुस्ती का पीरियड खत्म आरबीआई बैंक बैंकों पर बड़ा एक्सेस यहां पर पिछले कुछ मिनटों में दमदार खरीदारी आई है जो बैंक निफ़्टी को और ऊपर लेकर गई है देखते हैं सुमित जी कहां पर बेट लगा रहे हैं बिगुल सुमित जी के लिए सुमित का सुपर हिट बताएं सुमित जी निपांचू आईडीएफसी लिमिटेड के अंदर मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि IDFC यहां से एक अच्छा अपसाइड मूव दिखाने को तैयार है और वैसे भी स्टॉक एक तेजी के ट्रेंड के अंदर में है स्टॉक ने एक तेजी दिखाई तेजी दिखाने के बाद कंसोलिडेशन किया और अब आज ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है तो यहां पे IDFC के अंदर खरीदारी करके चलने ओके okay, तो 50 और 52 के टारगेट्स के लिए IDFC लिमिटेड पर करके चलें खरीदारी यहां पर एक्शन बनना है तो IDFC फर्स्ट IDFC लिमिटेड दोनों में ही एक्शन है एक्शन बाकी और फाइनेंशियल स्टॉक्स में भी है इंश्योरेंस कंपनीज यहां पर आप दबदार एक्शन देख रहे हैं स्पेशली जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं क्या है वजह इस एक्शन की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 काफी high था दिसंबर में भी हमने देखा था लगातार इनके जो न्यू बिजनेस हैं वो उसमें बढ़त होती हुई दिखी थी और इसी के चलते इस बार इसका जो डाटा है उसमें गिरावट देखने मिल रही है सबसे पहले अगर निजी कंपनीज की बात करें तो इनके जो न्यू बिजनेस प्रीमियम है इसमें पौने 4% तक की बढ़त होती हुई दिखिए 21390 करोड़ पे आती हुई दिखिए इसके अलावा जो इनके कुल एपी है उसमें भी हमने मजबूत ग्रोथ देखी है इंडिविजुअल एपी और ग्रुप एपीस जो हैं 20% मैम अगर हम बात करें तो आप देखिए HDFC लाइफ सबसे मजबूत है 16.5% तक की बढ़त है ICICI प्रेडेंशियल में 18.5% तक की बढ़त और Max Life में 15% तक की बढ़त होती हुई दिख रही है लेकिन वहीं SBI लाइफ की बात करें तो न्यू बिजनेस प्रीमियम 14.5% जरूर बढ़ता हुआ दिखा है लेकिन AP इस बार केवल की बात करें तो न्यू बिजनेस प्रीमियम में इस Max Life ka jo data hai wo positive HDFC Life mein 24% tak ki badhat Max Life mein 15% tak ki badhat aati in all agar data compare kare to Max Life och HDFC Life in dono ke liye data is baar kafi positive aate hue dikh rahe hain lekin market share agar niji players 65% se ghatkar 62% par hote hue dikhe kyunki LIC SBI Life ke paas bhi hum dekh rahe ओके okay, तो ये है आपके लिए इंश्योरेंस स्टॉक्स जहां पर अच्छी तेजी है और सुबह से हम देख भी रहे हैं कि दिग्गज एचडीएफसी लाइफ में अच्छी खरीदारी आती भी दिख रही है पाल्वे साहब कल इसके बारे में बात भी कर रहे थे आ, वागले साहब जरा एजीएफसी लाइफ पर नजर डालें 700 के ऊपर अच्छी गेन्स होल्ड कर रहा तक का है मुझे इतने इजीली 720 क्रॉस करते हुए नहीं दिखता है तो किसी ने पहले लिया है तो एक 10 रुपए की मु और बाकी है फ्रेश एंट्री अगर लिख करते हो तो सिर्फ एक परसेंट आपको मिलेगा डे ट्रेड हो सकता है स्टॉप लॉस वन इस वन का होगा 700 के नीचे का स्टॉप लॉस 720 का टारगेट बहुत ज़्याद ज्यादा स्टीम नहीं है पर नजर रखें इंश्योरेंस स्टॉक्स वैसे खबरें अच्छी हैं और सपोर्ट भी बाजार से मिलते हुए दिख रहा है इस समय तो एक्शन में आपको अच्छे दिख रहे हैं जहां तक इंश्योरेंस स्टॉक्स का सवाल है indus towers यहां पर देखें दमदार उछाल आते हुए दिखाई वैसे तो आज डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट है तो उसका वैसे स्टॉक मूवमेंट से कुछ लेना देना नहीं है बट 7% की तेजी है बल्कि इंट्राडे में तो हमने ऑलमोस्ट 10% की तेजी Indus Towers में देखी थी बंसल जी क्या चल रहा दिवानचू बहुत बढ़िया टेक्निकल रुझान है इनफेक्ट स्टॉक रडार पर है और अगर टुवर्ड्स क्लोजिंग यहां पर एक क्लोजिंग टुवर्ड्स 261 262 के अराउंड की क्लोजिंग आती है तो एक ओवरवेट खरीदारी की राय है एल्स आल्सो करेक्शन पे खरीदना चाहिए एक बड़े वाला पॉजिटिव रिवर्सल देखने को मिल रहा है है आपके लिए इंडस टावर्स जहां पर आपको रखनी है नतर, नजर आईए कुछ और नतीजे हैं जहां पर इंतजार है एमजीएल इसके बारे में हम सुबह चर्चा भी कर रहे थे एमजीएल आईजीएल दोनों ही एक्शन में हैं कुछ खबरें भी हैं यहां पर गैस प्राइस हाइक को लेकर पर साथ ही एमजीएल के नतीजों का भी इंतजार है लेविनोस करीब 31 32% के आसपास बढ़ने वाले हैं ये करीब 668 क्लोज के आसपास आ सकते हैं माजी जो है वो ऑलमोस्ट फ्लैट लेंगे 43.3% पहले थे वहाँ से कुछ कम होके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 उसमें बढ़ोतरी किए लेकिन पहले इस कंपनी ने अपने दाम जो है एक 1% के आसपास की कटौती की थी तो उसका कहीं न कहीं थोड़ा बहुत इंपैक्ट पड़ते हो दिखाई देगा इसके लिए मार्जिन जो है वो 43.6% के आसपास ऑलमोस्ट फ्लैट रहने वाले हैं तो कोई बड़े ब्लॉकबस्टर नतीजे भी अच्छे रहने वाले हैं जहां तक एमजीएल का सवाल है तो चलिए एमजीएल पर रखेंगे नजर पर नजर रखें बाजार पर दमदार एक्शन है तो सही समय है जान लेते हैं अनिल जी से कि इस समय स्ट्रेटजी क्या है सर मैं ग्लोबल क्यूज बताऊं और स्ट्रेटजी भी डिस्कस करें उससे पहले जो एक बैंक निफ्टी के बारे में मॉर्निंग में हम बात कर रहे थे साड़े दस के आसपास आपने कहा था कि अब ये जो 36000 के ऊपर बैंक निफ्टी आ गया है अब ये ब्रेक नहीं करेगा और नए रिकॉर्ड की तरफ वापस बैंक बैंक वित्तीय अगर आपको इस रेंज में मिले तो लेना है 35 550 35 की रेंज में और 35 350 का आपका स्टॉप लॉस होगा 35 850 35 970 ये दो लेवल तो पक्के परफेक्ट एकदम इस डेटा से निकल के आए 36150 36300 36450 36600 तो ये हो गया आपका 35, uh, 650, 35 650 35 850 दे सपोर्ट जोन तो एग्जैक्टली exactly दे सपोर्ट जोन के लोअर लेवल से वापस दे सपोर्ट जोन के ऊपरी लेवल पर 35 850 की तरफ आता हूं, परफेक्ट लेवल से रिकवरी आई है 35 650 जी मोस्ट इंपोर्टेंट सपोर्ट लेवल से वहां से घुमाया और वहां से आप देखिए सपोर्ट लेवल से वहां से घुमाया और वहां से आप देखिए लगभग लग 700 800 पॉइंट की तेजी हो चुकी और आज का टारगेट 36, 36 400 450 का वो आ है तो ये है आपके लिए निफ्टी बैंक सर एकदम सही विश्लेषण किया और उस समय अगर किसी ने स्टैटिसिक्स का खरीद लिया होता तो 300 पॉइंट के तो गेन्स वहीं पर इंडेक्स पर आ गए होते फिलहाल अगर आप देखें सर ग्लोबल पिक्चर सपाट है एकदम डाउ फ्यूचर्स आज सुबह से हम देख रहे हैं सीमित डायरेक्ट में ह और चीन दो दिन बाद यहां पर एक हफ्ते की छुट्टी होने वाली है आज 2% की तेजी देखी हांगकांग आधा परसेंट ऊपर था जापान में भी पॉजिटिविटी थी हमारे लिए चीन बन जैसे ही है आज तक तो देखते ही नहीं देखते चीन ही हो नहीं। क्या रहा है मतलब चीन के मार्केट से कोई फर्क ही नहीं पड़ता हांगकांग से भी नहीं मतलब ही नहीं है मतलब ही नहीं है देखो अमेरिका और हम आपस में मस्ती में मस्त है भाई कि आपके यहां सब ठीक है हमारे यहां सब ठीक है बस एंजॉय करो तो अब अमेरिका में तो हम लीडिंग इंडिकेटर हैं उनके हाँ, लिए कुछ हद तक बिल्कुल यह बात सही कि हम लीडिंग इंडिकेटर है कि डाउ फीचर्स Closing hönne kis sammanlänna kaffi kammare. 15 200 kis nisch. Ha. Ha. Ha. कॉल्स पर 27 लाख शेयर बराबर का ओपन इंटरेस्ट है करेक्ट उसमें से 23 लाख शेयर आज ये पुट में जुड़े हैं तो अच्छी पुट राइटिंग हुई तो वो एक बेस का काम करेगी तो अगर 3 बजे तक तीन बज़ कर 3:05 मिनट के पहले आप 15200 नहीं तोड़ते हैं तो आप एक मजबूत 15200 के ऊपर की क्लोजिंग के लिए तैयार हो अंडरस्टूड 15300 भी पार नहीं करेंगे आज 15300 के आसपास रुकेंगे तो आपको 15300 के नजदीक पहुंचे तो वहां थोड़ी प्रॉफिट बुक कर लीजिए 15200 के आसपास आप ये सपोर्ट मान चलिए तेजी की पोजीशन को होल्ड करिए बैंक ड्यूटी 36000 के नीचे बंद नहीं होंगे लेकिन तो अब तो वही वहां से ऑलरेडी 350 है ओके okay. हाँ आज पार करने की जल्दबाजी नहीं तो आज बचे हुए समय के लिए 36,000 36,500 ही दिख रहा है okay. लेकिन अगर 36,500 पार हुआ हुँ. तो हल्की सी रुकावट 36,600 के आसपास और फिर सीधा 37,000 की तरफ बढ़ेंगे तो बेसिकली 36,500 के ऊपर टिकने के बाद आपको 37,000 के लिए ट्रेड करना है तो अगर तीन बजकर पांच म 500 पॉइंट की मूव 500 पॉइंट कल मैक्सिमम परसों एक्सपायर तक के लिए तो वो दिख रहा है तो एक बार देखते हैं 36 500 फिलहाल जो लग रहा है वो बचे हुए समय के लिए रेंज 36000 36500 दिख रही है ठीक है तो रेंज के जिस से रिपे आएगा उससे हम ट्रेड करेंगे तो बाकी है मजबूती दोनों क्योंकि इतना गैप बना हुआ है तो अब यहां पर फ्रेश खरीदारी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 वागिस साहब बताएं सर अनिल जी मेरे रडार पर वो स्टॉक आ रहा है जो मैं समझता था, था कि ये मेरा वाला स्टॉक है इस पे मेरा ये कंट्रोल है जो अभी आजकल आप कांव चुका है इसने आपने इस पे आपने कब्जा कर लिया है आई बुलाउजिंग बिल्कुल <laughs> तो आप अपने पैरामीटर्स देख के मुझे बताइए 224 में मेरे लिए ब्रे� <laughs> मेरे लिए breakout था, देखते देखते 4 रुपए बढ़ गया, मुझे लगता है यहां से भी 10 से 12 रुपए बढ़ सकता है, मेभी वन 15 रुपए बढ़ सकता है, 220 के नीचे का stop loss होगा, 235 से 240 का target आज और कल. ओके okay. 235 240 के टारगेट के लिए यहां पर बिल्कुल मैं आपके साथ हूं और आपने एकदम सही वक्त पर 215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 Ah, har en exklusiv nyhet. Vi är inte är med oss. är är हां बिल्कुल अनिल जी जो आज का कैश मार्केट का स्टॉक है एक बहुत ही जबरदस्त कंपनी है पहले भी मैंने रेकमेंड किया हुआ 610 20 45 एक बहुत ही अच्छी कंपनी है फंडामेंटल सच्चे हैं दिसंबर क्वार्टर के नतीजे बहुत ही शानदार थे 249 करोड़ के सामने 316 सो करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया वैल्यूएशन के लिए लिहाज से देखेंगे तो सिर्फ 6 7 के मल्टीपल पे ये स्टॉक ट्रेड करता है तो इस स्टॉक को करंट लेवल जो कि 615 के आसपास के स्टॉप पर खरीदारी så det 600:s target är short term. Okej, okay, 650:s target för att lyfta upp kunderna. Så vi har en ny handelssession. Vi har en ny handelssession. Vi har en ny handelssession. Vi har en ny handelssession. Vi har en ny handelssession. के अलावा आप इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट 18% का और पिछले 3 साल का प्रॉफिट का CAGR 18 टू 20% और मुझे लगता है इस तरह की कंपनी जो कि चाइना प्लस 1 फैक्टर की एक मेजर बेनिफिशियरी है फिर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट करती है टॉलिनोल एक 1215 ओके okay, 1215 के स्टॉक्स के साथ 1275 के टारगेट के लिए आरती इंडस्ट्रीज में भी खरीदारी करने की राय है स्टॉक बेहद मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा सारे केमिकल स्टॉक्स में है। तगड़ा एक्शन होता हुआ दिख रहा है अब तो फ्यूचर्स में भी अगेन हां अब तो फ्यूचर्स में भी तो आप एफनो में भी यहां पर खरीदारी कर सकते हैं यह है आपके लिए बड़ी आ, एक इंटरेस्टिंग स्टॉक आर्थी इंडस्ट्रीज जहां पर सेटी साहब की तरफ से खरीदारी करने की राय आती दिख रही है एक्सक्लूसिव अरे सर्दी साहब वह हैं अभी आ, ओके आईईएक्स में गेल ने 5% हिस्सा पांच परसेंट हिस्सा खरीदा आईईएक्स से खरीदा नहीं इंडियन गैस एक्सचेंज में खरीदा है आईईएक्स ने बेचा, बेचा है।, है और इंडियन गैस एक्सचेंज में उन्होंने उन्हें किया आईईएक्स की ही है इंडियन गैस एक्सचेंज जून में शुरुआत पिछले साल जून में, में करी थी है इन्होंने ओके शेट्टी साहब ये जो खबर आ रही है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज आपका फेवरेट स्टॉक यहां अनली बहुत ही बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है कुछ दिन पहले भी 5-5% के Adani Gas तो Torrent Gas को और टोर्ेंट गैस को बेचा था इन्होंने दमदार कंपनी है इस साल का एक कमाल करने वाला स्टॉक है जो कि मैंने ओरिजिनली 180 रुपए के लेवल्स पे रिकमेंड करा था फंडामेंटल्स कई बार तीन-चार बार स्टॉक का रिकमेंड det är en positiv nyhet. Okej, så det här är iX med dig. Det är en positiv nyhet. Okej, så det här är iX med dig. Okej, så det här är iX med dig. Okej, så det här är iX med dig. Okej, så det här är iX med dig. Okej, Uh, well said divestments se related bahut badi khabrein delhi se nikal rahi in fact cabinet secretary level par again uh, tomorrow ek aur meeting fix up kari gayi hai in fact kal bhi bharat sarkar mein meeting thi jisme jo already approved uh, disinvestment projects hain unke unki tez karne ke liye taki jald se jald divestment targets government ke poore ho sake bharat sarkar ab bpcl b air india shipping corporation of india container corporation of india aur pawan hans ke इस के ऊपर कल अब पावर कल मिलेंगे इनफैक्ट मेरे सोर्सेज से भी बता रहे हैं कि गवर्नमेंट चाहती है कि फास्ट ट्रैक किया जाए ये डिसइनवेस्टमेंट टारगेट्स ताकि स्पेशली शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कॉनकोर ये दोनों कंपनी स्पेशली मेरे सोर्सेज करने के लिए और इनफैक्ट मैं बता दूं कि कल भी जी बिजनेस सबसे पहले रिपोर्ट किया था कि कैबिनेट सेक्रेटरी ने रिव्यू करा है टॉप लेवल ऑफिशियल्स के साथ मेट्रोलियम uh, पाइपलाइंस का लेकिन जो कल है वो ऑलरेडी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स का है तो डेफिनेटली काफी कुछ खबरें आने वाली टाइम में डिसइन्वेस्टमेंट से निकलेंगे तो मेरे सोर्सेज बता रहे हैं ये चार से पांच कंपनीज बीपीसीएल बीईएमएल एयर इंडिया शिपक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कंटेनर कॉर्पोरेशन कोर ग्रुप कमेटी के साथ बैठक करेंगे दो आ, तो चैतन्य क्या दो अलग-अलग बैठकें होने वाली है आ, नहीं सर ये एक ही बैठक होती है पहले कैबिनेट सेक्रेटरी जो होता है वो इनफैक्ट सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेक्रेटरीज के से सीनियर होते हैं तो कैबिनेट सेक्रेटरी सीधा प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर के पास लेवल टू थर्ड हाईएस्ट अथॉरिटी में वो एड्रेस करने जा तो ये है आपके लिए इस वक्त डाइवेस्टमेंट को लेकर बड़ी खबर बीएमएल कॉनकोर शिपिंग कॉरपोरेशन और बीपीसी ये चार स्टॉक जो हैं लिस्टेड जिनके लिए कल एक बड़ा डेवलपमेंट के कैबिनेट सचिव कोर्ट कमेटी के साथ इस पर बैठक करेंगे और इसको आगे फास्ट ट्रैक पर किस तरह से ले जाना है इस पर हां ये स्टॉक मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है आज तो रिजल्ट्स का भी असर है ₹16 का डिविडेंड भी है जरा BPCL के चार्ट पर एक बार नजर डाली जाए नितिन जी जरा देखिए इसे और बताइए BPCL में क्या करना चाहिए 420 देखिए BPCL में इस लेवल पे तो बाइंग बहुत ज्यादा रेकमेंडेड नहीं तो ये पॉसिबल है कि एक बार 410 की तरफ स्लाइटली नीचे आ सकता है तो ऊपर प्रॉफिट बुकिंग हो रही है बाय ऑन डिप करना चाहिए 410 के आसपास सपोर्ट लेवल है गिर के हो सकता है यहां से 10 15 रुपए नीचे आ सकता है ओके okay, तो ये है आपके लिए BPCL इस बीच अडानी पोर्ट्स के नतीजे आते हुए दिख रहे हैं तो मुनाफा का जो फिगर है वो अनुमान से अच्छा है 1508 करोड़ के मुनाफा का हमने अनुमान लगाया था उसके सामने अगर आप देखें तो 1561 करोड़ रुपए का मुनाफा आया है तो अनुमान से बेहतर मुनाफा आते हुए दिखाया, पर दूसरी तरफ आय में अगर आप देखें तो आ, आ, बढ़कर आय बढ़कर जरूर आई है पर उतनी अच्छी 46 करोड़ की आय है 146 थोड़ा सा कम है थोड़ी कम है आय का आंकड़ा सवा 100 करोड़ कमाई है आय का आंकड़ा सवा 100 ठीक है उसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता लेकिन मुनाफा इंटरेस्टिंग है, है। मुनाफा 1507 करोड़ का अंदाजा था उसके मुकाबले में बेहतर आता दिखा आय में अन्य आय 528 भी है उस पर भी आपको नजर रखनी है मुनाफेteras फंड हाउस 61 करोड़ आया जो कि उम्मीद से बेहतर है तकरीबन तकरीबन 50 55 करोड़ ज्यादा आया है कामकाजी मुनाफा और मार्जिन्स देखना इंटरेस्टिंग होगा देखते हैं वो किस तरह के आते हैं और उस पर आपको ज्यादा फोकस करना है सबसे पहले नतीजे अडानी पोर्ट के आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए दिख रहे तिमाही में एक फॉरेक्स लॉस फॉरेक्स गेन भी है तो उसका एक फैक्टर है जो आपको फैक्टर इन करना पड़ेगा जहां तक कामकाजी मनाफिक के कैलकुलेशन का सवाल है अगर आप ओवरऑल एक्सपेंसेस देखें सर तो थोड़ा सा बढ़कर आए हैं इन प्रोपोर्शन ही है तो एक्चुअली कामकाजी तोर पर अगर आप देखें तो ओवरऑल अच्छा ही तिमाही दिख रही है इनकी जहां लॉस uh, भी है तो उसका भी आप थोड़ा सा इंपैक्ट आते हुए देखेंगे तो कामकाजी तौर पे थोड़े मिले मिलेजुले नतीजे इस समय आते हुए दिख रहे हैं सर टैक्स uh, लायबिलिटीज की बात करें तो ये बढ़कर आई है इसके बावजूद अगर आप देखें तो मुनाफे में अच्छी बढ़त रही है तो यह डेफिनेटली कॉन्फिडेंस कुनाल जी मुनाफा आते हुए दिख रहा है तो ये भी अगर आप देखें तो अनुमान से बेहतर ही आया है तो आ, अच्छे नतीजे हैं अनुमान से बेहतर है मार्जिन एक्सपेंशन भी हुआ है हमारे अनुमान से बेहतर मार्जिन से यहाँ पर आते हुए दिखें कुनाल जी चार्ट्स पर बताएं आ, अदानी पोर्ट सर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 575 के नीचे लॉन्ग पोजीशंस ना रखें फिर करेक्शन थोड़ा गहरा हो सकता है ऊपर मुझे लगता है कि 55 जैसे ही स्टॉक 587 के लेवल्स को पार करेगा इसमें वापस से आपको तेजी बनते हुए दिखेगी थोड़ा सा म्यूटेड रिस्पांस है टू द रिजल्ट्स 587 के ऊपर मुझे लगता है कि इसमें तेजी बनेगी तो इन स्तरों पर वेट एंड वॉच 575 587 aur uh, majboot natije kah jayenge hmm. har ek parameter numbers acche numbers <tos> acche <tos> hain i hai, munafa कामकाजी मुनाफा बेहतर है और मार्जिन 86% के आसपास बढ़िया मार्जिन सच कहे जाएंगे किसी भी लिहाज से नंबर्स कमजोर नहीं है इनफैक्ट नंबर्स बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही मजबूत नंबर्स माने जाएंगे अदानी पोर्ट के और स्पेशली जब उम्मीद आपको अच्छे नंबर्स की हो तब नंबर्स ये डिलीवर करना 16 17% के आसपास की टॉप लाइन ग्रोथ 12 13% की प्रॉफिट ग्रोथ बहुत बढ़िया कही जाएगी तो अच्छे नंबर्स अदानी पोर्ट यहां पर भी सर अगर आप देखें तो अच्छे नतीजे दिख रहे हैं जो आए हैं इनकी 595 करोड़ की आई आई है 548 करोड़ के सामने तो बहुत ही बढ़िया आई का भी फिगर आते हुए दिख रहा है सर और मुनाफे की बात करें तो यहां पर भी आप देख रहे हैं कि अच्छी बढ़त आती हुई दिख है आ, 63 65 करोड़ का, का माफ करिएगा 65 करोड़ से घटकर मुनाफा 63.6 करोड़ है तो मुनाफा स्टेबल रहा है पर आय आई में आपने अच्छी बढ़त देखी है जाता हाइडलबर्ग का सवाल है कुणाल जी जरा इसकी चार्ट भी देखकर बताएं थोड़ा अब स्टॉक गिर रहा है क्योंकि उतने दमदार नतीजे नहीं जितना बाकी मिडकैप सेमेंट कंपनी से आ, आ, आते हो दिखा और जो अनुमान लगा रहे थे बट फिर भी हाइडलबर्ग की चार्ट बताएं सर देखिए थोड़ा करेक्शन आता हुआ दिख रहा है सबसे पहले तो थोड़ा सा इलिक्विड है डिपपंचू बाकी बा, सीमेंट काउंटर्स के मुकाबले और मुझे लगता है कि यही वजह है कि इसमें आपको एक करेक्शन देखने को मिल रहा है करेक्शन थोड़ा गहरा सकता है जिस तरह का स्ट्रक्चर है इंट्राडे चार्ट्स पर डबल टॉप पैटर्न का ब्रेक हुआ है और डेली चार्ट 236 के ऊपर टिक जाएगा तब वापस से इसमें खरीदारी करेंगे जिनके पास पोजीशन है उनको एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए 225 का होल्ड करें 236 के ऊपर नई खरीदारी के राय होगी ओके तो 236 के ऊपर ही नई खरीदारी करनी है आ, उससे पहले यहां पर खरीदारी नहीं करके चलनी है यह आपके लिए क्लियर व्यू आ रहा है हैदराबाद का सवाल है पर आगे कुछ और नतीजों का इंतजार है काफी सारे नतीजे अब आ रहे हैं थिक एंड फास्ट तो एक स्टॉक जिसके बारे में अभी हम चर्चा कर रहे थे नतीजों से पहले थोड़ा एक्शन में आया था टॉरेंट पावर जरा इस पर नजर डालते हैं वरुण हमारे साथ हैं बताने के लिए क्या है अनुमान बाजार फ्रेंचाइजी जो है वहां के कारोबार से भी सुस्त परफॉर्मेंस रहने वाला है इसके लिए आपको एबिटा पे भी दबाव देखने मिलेगा तो यहां पे जो ओवरऑल नतीजे है वो थोड़े दबाव वाले रहने वाले हैं रेवेन्यूस करीब 1.3 गिरेंगे 3120 करोड़ के आसपास या बढ़ेंगे सॉरी 3120 करोड़ के आस 819 क्रोस पे आएगा इसी के चलते मार्जिन गिरेंगे 27.3% से गिर के 26.3% यानी कि 1% मार्जिन गिरने वाला है मुनाफे में करीब 40% के आसपास की गिरावट होगी 249 क्रोस के आसपास यह आ सकता है तो कहीं ना कहीं नतीजे जो है वो काफी हद तक कमजोर रहने वाले हैं और पिछले तिमाही में एक एक मोस्ट जो ये था प्रोविजन थी उसके चलते भी कहीं नतीजे थोड़े कमजोर रहने वाले ओके, okay, नतीजे कमजोर रहने की उम्मीद आप टॉरेंट टार, पावर से कर सकते हैं, लेकिन इस बीच बाजार कमजोर होते दिख रहे हैं।, हैं। दिन के लो पॉइंट पर एकदम से, से बिखाली आती हुई दिखी है। तीन बजे से ठीक पहले ढाई फेक बजे के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग का माहौल बनता हुआ द 15125 15115 15125 अहम सपोर्ट जो है दिन के लिए वहाँ पर आता हुआ दिख रहा है निश्चित तो इंटरेस्टिंग है और 36000 के आसपास बैंक निफ्टी तो बहुत बड़ी शार्प प्रॉफिट बुकिंग आती है दिखी आखिरी मिनटों में एक बार डाउ फ्यूचर देखें कहीं ऐसा तो नहीं कि अमेरिका 150, 115 बैंक डी सुमित जी तैयार है अपने सुपरहिट के साथ। बताएं सुमित जी। अनिल जी सटन सेलिंग देखने को मिली है मार्केट में ऊपरी लेवल से और निफ़्टी अभी जस्ट पांच दस मिनट में ही सौ पॉइंट के करीब करीब हायर लेवल से गिरा है। तो यहाँ पे जो स्टॉक आया मेरे रडार पे वो सेल साइड वाला स्टॉ दबाव दिखा रहा है बिकवाली दिखा रहा है स्टॉक वैसे भी पिछले 3 दिनों से ऊपरी लेवल से वीकनेस दिखा रहा है तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि एलएनटी में यहां से बिकवाली देखने को मिलना चाहिए नीचे में 85 रुपीज, 83 ₹83 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं तो यहां पे सेल साइड का व्यू लेके काम करने का सलाह रहेगा रिस्क ढाई रुपए पर भी अवेलेबल है, इसको लेने का सलाह रहेगा, डेढ़ रुपए का स्टॉपलॉस लगाएं, ऊपर में साढ़े तीन से पांच रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, एलएनटी फाइनेंस को बेचे या 85 का पुट खरीदे, जो भी करना है वो कर सकते हैं यहाँ पे सीएमडी पे ओके okay, तो यहां पर आपके लिए बिकवाली करने के राय है लेकिन 15115 एक से एकदम 40 पॉइंट वापस मूव मूव ऊपर की तरफ एकदम से आया है बैंक निफ्टी भी 150 पॉइंट एकदम से बढ़ा है तो थोड़ी सी वोलेटिलिटी आखरी एक घंटे में बढ़ती हुई नजर आ रही है इंटरेस्टिंग है चलिए कुछ अब लगभग लगभग 10% नीचे बालकृष्ण इंडस्ट्रीज माय गॉड अच्छे नतीजे के बावजूद यह हाल जबकि रिजल्ट इतने बढ़िया था समझ के बाहर के अच्छे नतीजे के बावजूद भी पिटाई होती हुई दिख रही है सन टीवी अच्छे नतीजे के बाद 4% नीचे टोरेंट फार्मा के तो चलो मान लिया कि नतीजे 5 5.5% की मजबूती 565 के पार है टाटा केमिकल तो so एक बार टाटा केमिकल्स पर नितिन जी अपनी राय दीजिए क्या लेवल्स क्या टारगेटस रखने चाहिए इस स्टॉक के लिए टाटा केमिकल में आ, आज ऊपर जो 590 के हाईज हैं वो दोबारा से आ सकते हैं क्योंकि अभी जो मार्केट तो ये टारगेट यहां से रखें तो 590 से 600 का रखना चाहिए स्टॉप लॉस आपको 550 का रखना चाहिए व्यू पॉजिटिव रखके चलना चाहिए इसमें तो ये है आपके लिए टाटा केमिकल्स जहां पर आपको रखनी है नजर एनबीसीसी के लिए कुछ खबर आती हुई दिख रही है इनकी सब्सिडरी को 1800 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है तो बड़ा ऑर्डर मिला है सब्सिडरी को एनबीसीसी की हालांकि स्टॉक उतना एक्शन में इस समय नहीं दिख रहा बट सुमित जी आप क्लोजली ट्रैक तो फ्रेंड्स जो देखिए स्टॉक ओवरऑल मजबूत है स्टॉक में कोई भी डिप आता है तो इसमें खरीदारी करनी है और एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करके चलना है एम्पिसिस 3290 33 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है इसका पिछले 5 से 7 दिनों के 33 33 30 के बीच में रेजिस्टेंस फेस हो रहा है तो जैसे ये पैच निकलेगा जैसे ये रेजिस्टेंस लेवल क्रॉस होगा तो उसके बाद ओके okay, तो पोजीशन होल करें ब्रेकआउट आने दें उसके बाद फ्रेश मोमेंटम वहां पर बिल्ड अप होते हुए दिखेगा आ, तो ये है राय आपके लिए NBCC पर आ, इस समय 36150 के ऊपर बैंक निफ्टी आगे तो एक सडन फॉल हुए था आ, उसके बाद थोड़ी रिकवरी भी हुई है उतनी सडन फॉल <laughs> के बाद बाजार में सर हिम्मत चाहिए वही तीन वो पांच 3:05 के बाद देखिए वहां क्या होता है क्या 36000 के लिए अभी भी बैंक निफ्टी 36000 के नीचे गया नहीं निफ्टी ने ज़रूर दिया है थोड़ा ब्रेक लेकिन बैंक निफ्टी आज थोड़ा बेहतर हो गया वो वाला मामला एक बार एक बार सबके स्टॉप लॉस ट्रिगर करके फिर मूवमेंट दिखा रहा है सर चलिए आज SRF थोड़ा वीक लग रहा है ट्रेडर रेडार पर काफी एक्टिव रहता है SRF बंसल जी क्या चल रहा है SRF में यह जो 5550 के लेवल्स पर आया है यह वापस खरीदारी का लेवल है या फिर यहां से थोड़ी और वीकनेस आ सकती है नहीं दिपंचू एक बड़ी रैली के बाद स्टॉक साइडवेज जोन में ट्रेड कर रहा है दौर से गुजर रहा है तो एक बार करेक्शन खत्म होगी तब खरीदारी की राय होगी एज ऑफ नाउ अवॉइड करेंगे ये एज ऑफ नाउ अवॉइड करें जहां तक एसआरएफ का सवाल है पर मूव यहां पर काफी मजबूत आपने होते हुए दिखाया हम एमजीएल आईजीएल की बात कर रहे थे इसमें एक स्टॉक जो कल नतीजों के दम पर दमदार एक्शन देखने को मिल रही है पिछले 10 दिनों के अंदर ही स्टॉक 350 वाला 450 460 के आसपास आ चुका है तो फ्रेश बाइंग थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा इन लेवल्स पे लेना क्योंकि थोड़ा सा रिट्रेसमेंट जरूरी है बट एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करके चल सकते हैं 438 440 के आसपास का नीचे में सपोर्ट है और ऊपर में 470 75 का लेवल तोड़ेगा उसके बाद ओके okay, तो एग्जिस्टिंग पोजीशंस आप होल्ड करके चलें पर गुजरात गैस है एक स्टॉक जो एक्शन में है कुणाल जी एयरकॉन इंटरनेशनल यहां पर भी एक्शन आ रहा है 15 तारीख को बोनस पर विचार कर सकती है कंपनी तो वहां से थोड़ा एक्साइटमेंट बढ़ा है एयरकॉन की चार्ट्स देखकर बताएं सर क्या है इंपॉर्टेंट लेवल्स देखिए एक बड़ा मूव आता हुआ दिपंचु नजर आ रहा है लेकिन सामने बिल्कुल एक रेजिस्टेंस भी दिखाई पड़ती है रेजिस्टेंस 95 रुपए के आसपास है मौजूदा भाव जो है वो 95 रुपए का है तो 97 और आज का इंटरडे हाई भी 95 रुपए का है तो 97 पर एक रेजिस्टेंस है जब तक 97 पार ना हो आपको खरीदा� ओके okay, तो 97 के आसपास एक बार प्रॉफिट बुक करके चलें ये है आपके लिए इर्कॉन पर राय चोपड़ा साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं चोपड़ा साहब रेलवे स्टॉक्स सा <coughs> आज फोकस में है इर्कॉन कह रहा है कि ये बोनस पर और डिविडेंड पर विचार करने वाले हैं अगले हफ्ते आईआरसीटीसी के लिए खबर आई है कि जिस मुझे बहुत अच्छा लगता है आईआरसीटीसी और हम रेगुलरली इसको रिकमेंड कर रहे हैं करीब 1200 1250 के लेवल से और बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन देखने को och भी था इसके अंदर और अभी अपसाइड देखने को मिली एक और खबर है जो मैं बोलना चाहूंगा en इसकी यह भी संभावना है कि MSCI के इंडेक्स में इसका इसको Puri-kopuri tåg ska chansa i nästa tid att normaliseras. IRCTC är en sådan affär som är en cash-affär. Det nummer ett. Det en lossande att en captive audience kommer återupplivande. Jag tror att IRCTC 2000 som var gammalt och var bra att fungera kommer IRCTC är mycket bra. IRFCB. मैं रिकमेंड करना चाहूंगा इस भाव पर 25 26 रुपए पे जहां पे लिस्टिंग हुई है वहीं पे मिल रहा है को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हो तो मुझे लगता है कि आईआरएफसी भी बहुत अच्छा बेट है एक चीज आप समझिएगा कि कोई भी एनबीएफसी या कोई भी फंडिंग कंपनी लेंडर को ये सबसे बड़ा डर होता है कि इस भाव पर ₹10 का पेड अप स्टॉक है कहीं पे भी ब्लोन अप नहीं है कहीं पे भी कोई वैल्यूएशन गैप नहीं है प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे लगता है कोलंबिया अपडेट से इसको खरीदें तो यहां से उसको 30 40 50% प्रतिशत तक का भी रिटर्न मिल सकता है तो IRFC भी एक अच्छा ऑप्शन है रेलवे स्टॉक्स ओक, आपके लिए रेलवे स्टॉक्स पर नजर नजर आ, आ, आ, आ, यहां पर बन रहा है यूएस एफडी से दवा को मंजूरी में नहीं है लूपिन की अभी पिछली कुछ मिनटों में फार्मा शेयर्स में एक्चुअली ऊपरी स्तरों से थोड़ी आपने गिरावट आती हुई देखी तो एक जो बाजार का वीक पॉइंट है हालांकि अब जो एनालिसिस आपने लेवल्स कहे थे वहां से बाजार रिकवर भी होते दिख रहे हैं पर फार्मा एक स्पेस है जो थोड़ा ले लें लूपिन पर वागले साब लेवल्स बताएं लूपिन के लिए क्या इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं सर वागले साब के साथ जुड़ते हैं नितिन जी लूपिन अगर आप चार्ट देख पाएं सर कोई इम्पोर्टेंट लेवल्स थोड़ा ये भी निचले स्तर से अब रिकवर करने की कोशिश कर रहा है खबर ये है टावा बोरोल टॉपिकल सॉल और ये पीथमपुर फैसिलिटी में ही कंपनी बनाएगी ये हमें वो अपडेट दे रहे हैं कुछ स्किन रिलेटेड स्पेशली पैर से एंटी फंगल दवाई है पैर के कुछ इंफेक्शन से रिलेटेड लूपिन की चार्ट्स नितिन जी देखिए प्राइस एक्शन तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव न्यूज़ पे नहीं आ रहा है आज का लो 1056 के आस के आसपास मुझे लग रहा है वो स्टॉप लॉस रख के होल्ड करना चाहिए और अगर ये वापस से कुछ बाउंस और 1070 के ऊपर निकलता है यानी नि 7-8 रुपए और बढ़ने के बाद फिर कुछ दिखेगा कि इस न्यूज़ का पॉजिटिव इंपैक्ट आ रहा है वैसे अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल एक्सपायरी के बाद से ट्रेंड पॉजिटिव है होल्ड करना चाहिए 1050 का स्टॉप खबर आ रही है और खबर के दम पर अब स्टॉक भी थोड़ा वैसे वीकनेस है फार्मा शेयर्स में आज हल्की सी गिरावट का माहौल आपको आते हुए दिख रहा है आईटी शेयर्स भी ऊपरी सरों से फिसल चुके हैं तो वहां पर आपने थोड़ा प्रेशर देखा है यह भी एक प्रेशर पॉइंट बनते हुए दिख रहा है आज तक बाजार थोड़ी गिरावट का हॉल इन शेयर्स में भी आपको आते दिख रहा है पर हम गैस गैस्ट्रॉक्स की बात कर रहे थे और एमजीएल यहाँ पर नतीजों का तो इंतजार है ही पर साथ ही कुछ खबरें भी हैं प्राइस को लेकर जानते हैं वरुण के साथ कि क्या है डिटेल्स जहां तक माननगर गैस का सवाल है बताएं वरुण देखिए डिटेल्स 95 पैसे की बढ़ोतरी की गई है अब याद रखिए अक्टूबर में जब गैस प्राइस की रिवीजन हुआ था उसके बाद एमजीएल हो आईजीएल हो या फिर जो भी गैस कंपनी से उन्होंने अपने दाम घटा दिए थे क्योंकि गैस प्राइस जो है वो कम कर दी गई थी अब इन कंपनियों का ये कहना है खासकर एमजीएल का ये कहना है अब ये जो प्राइस बढ़ाई गई है इसका इंपैक्ट ये होगा कि इस कंपनी के रेवेन्यूज में तो बढ़ोतरी होगी लेकिन जो ग्राहक है उनके ऊपर महंगा पड़ने वाला है करीब आठ करोड़ ग्राहक है इस कंपनी के पास जिनको अब ये बढ़ी हुई प्राइस का इंपैक्ट झेलना पड़ेगा तो कंपनी के लिए अच्छी खबर ग्राहकों और अब बिन मतलब के डेढ़ रुपये बढ़ा दिया तो इफेक्टिवली आपने 50 पैसे दाम बढ़ा दिए हैं जबकि गैस की कीमतें घटी हैं गैस की कीमतें घटने के बावजूद दाम बढ़ा रहे हैं हाँ ये तो गलत बात है गलत तो है लेकिन ये कह रहे हैं ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ गया अच्छा ओके अब इनको कोई क्या <laughs> <laughs> क अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते रहेंगे तो गैस के भी कब तक नीचे रहेंगे वाली बात है ये बात है इसके बाद भी गैस के जो सीएनजी के दाम है वो करीब-करीब 50 60% डिस्काउंट पे है पेट्रोल ओके करीब-करीब 50% आप सुन रहे हैं इनके पास थोड़ा कुशन है बहुत कुशन इनके पास MGL के बाद IGL बढ़ाएगा गुजरात गैस IGL बढ़ाए गुजरात गैस वगैरह तो ठीक है तो ये है आपके लिए MGL ने दाम बढ़ाए और ये दाम नेट नेट इनके लिए फायदे की बात होती दिख रही स्टॉक 2.5% मजबूत है नतीजों से पहले वाघले साहब को अनिल जी आज तो अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है मुझे लगता है ये 11011 50 के पार निकलेगा तो 1200 बीस तक जा सकता है तो इंट्राडे तो मैं इसमें कॉल लेना नहीं चाहता क्योंकि इसमें स्टॉप लॉसिस इस नहीं बैठेंगे 1080 का स्टॉप लॉस 1200 का टारगेट ये पोजीशनल व्यू है ओके ये है आपके लिए एमजीएल पर आए। साथ ही नागरिक उद्यान और शहरी आवास मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ खास बातचीत कर रही हैं जी बिजनेस की एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति घनेलाल आइए सुनते हैं धन्यवाद मिस्टर पुरी इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू स्पीक टू यू थैंक यू फॉर योर टाइम इन दिस बिजी शेड्यूल सर पार्लियामेंट Uh, the world is looking at India now in a very positive way. I think we have a bold, uh, progressive approach to say that growth is important for us at this point in time. We like people. Markets are giving it a thumbs up. Uh, record highs in markets. There is a lot of buoyancy. There is a lot of confidence. The question is, is this momentum going to continue? We will start with this buoyancy. We will start with this whole year. The concerns are coming, little difficulties. क्या we are ready to face all of them uh, strongly sir sabse pehle to thank you very much for uh, having me on your show let me use your words uh, the world is looking at india uske kai karan hai dekhiye mahamari ke karan jo devastation hone ja rahi thi sabse bada challenge in 2020 ke shuru to ye tha ki kaise apne vi ska reorganisera. För att reorganisera två saker är väldigt viktigt. Du måste vet hur man ska ta medierade. Hur ska det vara lockdown. So, Pradhan Mantriji har nirnaya och när vi har lagt oss 2020 19 19 19 19 19 Det var comprehensive, effective och det för att vi var inte pp de av Det är helt klart. Så när vi var med och det var need for hydroxychloroquine, det var need andra medicina. Vi var inte bara på vår vi blev tillgängliga till världen. Men efter det, det är det viktigaste vad hota är att vi har en mycket starka och mycket stora utvecklingar. Vi har en mycket starka och mycket så utvecklingar. Vi har en mycket starka och mycket stora utvecklingar. Vi har en mycket starka och mycket och mycket stora utvecklingar. Vi har en mycket och Calibrated opening began. Ja. Och det här med den här kalliberated openingen... ...kål The next biggest challenge was... vaccine. Today, jag förstår att det är 193 countries are there, At least U.N. Vi är en av de five countries... ...which har en indigenössig... ...domestiklig manufakturad... ...vaxin. Do det är och applicants han jis mein se do emergency authorization use ke liye they are pretty advanced and that emergency authorization could come anytime time so my view is that in a few weeks time usse bhi kam there will be more så det här är Hardeep Singh Puri, som berättar om budgetens vidstyr. Så att du kan höra hela intervjun. För tillfället är vi tillbaka för att se vad som händer i marknaden. Det har varit en stor action och det är i detta ögonblick. En gång till har marknaden flyttat sig och 3:00 till 5:00 är det inte riktigt. Men innan dess har indexen gått 15100 के नीचे आया हुआ निफ्टी वापस 15100 के ऊपर आने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है तो वोलेटिलिटी काफी जबरदस्त है उतार-चढ़ाव काफी जबरदस्त है एक बार डाऊफ फ्यूचर्स देख लीजिए वहाँ पर वही का जसका तस ट्रेड है तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती देखिए देखिए है दोनों तरफ आ, लाल से हरे निशान हरे से लाल निशान के बीच में झूलते हुए निफ्टी और बैंक निफ्टी तो आइए सुमित जी तैयार है अपने सुपरहिट शेयर के साथ बताएं सुमित जी निफ्टी देखिए ऊपरी लेवल से अच्छा खासा गिरावट आ रहा है और निफ्टी अब नेगेटिव देखने को मिल रहा है और 15100 के लेवल टूटे हैं और उसके रडार पे आया है वो है कोल इंडिया दिपांशु कोल इंडिया में यहां पे बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा 139 50 140 के आसपास स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है स्पॉट लेवल के हिसाब से कोल इंडिया में यहां से आप गिरावट बढ़नी चाहिए कोल इंडिया पे मेरे को लग रहा है नीचे में ₹135 से लेके ₹132 तक चार रुपए का नीचे में इसके अंदर स्टॉपलॉस लगाना है और ऊपर में आठ रुपए से लेके दस रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं तो कोल इंडिया में ऊपरी लेवल से दबाव देखने को मिल रहा है और लास्ट दो दिनों के लो भी टूटे हैं इसके लिए ये स्टॉक में बिकाली करें 135 132 रुपए तक के लेवल हो सकता है इसी हफ्ते में देखने को मिले। ओके okay, तो कोल इंडिया पर बिकवाली करके चलें अब एक-एक करके स्टॉक्स पर थोड़ा प्रेशर बाजार में आपको दिख रहा है पर इस बीच बैंक निफ्टी पर आई है अच्छी रिकवरी वापस 36,000 के ऊपर बैंक निफ्टी आते हुए दिख रहा है पिछले कुछ मिनटों में लगभग 70 असी पॉइंट्स हैं नीचे से लोग से रिकवर हो गया देखते हैं आज क्लोजिंग बेसिस पर दो लेवल को नोट करिए, एक तो 15,000 और दूसरा 36,000 क्या इनके ऊपर बंद हो पाते हैं आखिर 20 मिनट बेहद एक्शन भरे रहेंगे इसमें कोई डाउट नहीं दी। बिल्कुल सर तो आखिर 20 मिनट एक्शन भरे रहने वाले हैं आ, नजर रखते हैं जिस तरह से एक्शन बन एक र अब टाटा मोटर्स तो हमारे बाजारों में चर्चा में रहता ही है पर इसके अलावा अगर आप देखें तो एक और ग्लोबल स्टॉक है जो चर्चा में रहा है पिछले साल और बेस्ट परफॉर्मिंग ग्लोबल स्टॉक पिछले साल का था टेस्ला पर इस साल अगर आप देखें तो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक है टाटा मोटर्स क्या है वजह जिसकी वजह से आ रहा है और किस तरह बिल्कुल पंचो और भारत का टेस्ला बनने को तैयार है इनफैक्ट टाटा मोटर्स यहां पर अगर आप देखें तो दुनिया भर के और ऑटो स्टॉक्स की मैं आज जो है एनालिसिस कर रहा था और यहां पर अगर आप वाईटीडी फिगर्स देखें तो टाटा मोटर्स ऑलमोस्ट 79% की बढ़त यहां पर देखने को मिली है वहीं को लेकर जिस तरह की स्ट्रेटजी इस कंपनी की बन रही है वो काफी बेहतरीन लग रही है इनफैक्ट In इंडिया लेवल पर अगर आप देखें तो हाईएस्ट सेलिंग ईवी कंपनी जो है वो टाटा मोटर्स है और यहाँ पर आप कंपनी के लिए आगे की जो स्ट्रेटजी है वो काफी बेहतरीन है क्योंकि 9 मार्च को ये जगुआर आईपेस इलेक्ट्रिक एसयूवी निकालने वाले हैं और जो इनकी पेट्रोल और डीजल वर्जन वाली कार्स हैं उसके मुकाबले केवल 15 से 20% परसेंट प्रीमियम पर ही यह अपनी अफोर्डेबल ईवीस निकालने वाले हैं इनफैक्ट मैं और भी जितनी भी इंडियन मार्केट में ईवीस हैं उनकी प्राइसेज भी चेक कर रहा था तो यहां पर टाटा की जो दो गाड़ियां हैं टाटा टाइगर Hyundai की Kona SUV देखें तो 20 लाख से ज्यादा की वैल्यू उसकी है और आप Tesla जिसने एंट्री ली है Bangalore में अपनी कंपनी को रजिस्टर करवा कर यहां पर अगर आप देखें तो जो इनकी सबसे अफोर्डेबल मॉडल है उसकी वैल्यू 55 से 60 लाख रुपए है तो ये एकदम क्लियर है कि भारतीय बाजार जो बहुत प्राइस सेंसिट बिल्कुल तो क्लियर लीडर बन सकता है और नजर रखें टाटा मोटर्स इनका जो इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो है डाइवर्स पोर्टफोलियो है अफोर्डेबल पोर्टफोलियो है और इसलिए ये भी एक्शन में आ रहा है टाटा केमिकल से एक और स्टॉक है और ईवी स्टोरी की जब हम बात करते हैं तो टाटा मोटर्स ऑफ कोर्स फोकस में आता है बट टाटा केमिकल्स भी फोकस uh, में आ रहा है फोकस uh, में है एक कंपनी जिसके बारे में हम रेगुलरली कुणाल जी से चर्चा करते हैं एबट इंडिया आय मामूली सी बढ़ता है 1078 करोड़ से बढ़कर 1085 की uh, मुनाफा आ है बट इंडिया के चार्ट देखकर बताएं सर देखिए चार्ट भी स्टेबल है दिपांचू को एक खास फायरवर्क्स नहीं होने की उम्मीद है और इसमें देखिए एक रेजिस्टेंस दिखाई देती है जो कि 15000 के आसपास है तो ये स्टॉक अब 15000 को पार करेगा तब इसमें कुछ अपसाइड बनेगा तो फिलहाल जिनके पास निवेश है बने रहें लेकिन नई खरीदारी की राय ओके okay, तो ये है आपके लिए अबेड इंडिया पर राय पर जो हम चर्चा कर रहे थे आ, इलेक्ट्रिक वाहिकल्स और कहां भारत में यहां पर एक्शन और बन रहा है टेस्ला की भी एंट्री हो गई पर टाटा मोटर्स लीड ले रहा है चोपड़ा साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे सर हाँ मैं टाटा केमिकल्स पे बोलना चाहता था और अभी एक jag मगर मैं कुछ बुनियादी चीजें बताना चाहता हूं टाटा केमिकल के बारे में अगर अगर आप इसके केमिकल इसके अलावा इस कंपनी का जो क्रॉस होल्डिंग है वो टाटा ग्रुप में आ, इसका करीब करीब सवा से ढाई परसेंट तक का है टाटा सांस में तो 470 रुपए का भाव वहां से निकलता है और रैलीस इंडिया का जो स्टेक है वहां से तो 30 रुपए का भाव निकलता है तो अगर आप टाटा केमिकल्स की फेयर वैल्यू देखें तो कर जो भी टाटा केमिकल्स के अंदर होते हैं जो प्रोबेबली बाहर बाद में जाकर कभी टाटा कंज्यूमर में जाएंगे मगर आज अगर हम देखें और ईवी बिजनेस के पोटेंशियल को देखें और टाटा मोटर्स को देखें तो टाटा केमिकल्स एक बहुत ही अंडरवैल्यूड स्टोरी मुझे अभी भी नजर आती है और यहां से भी अच्छी तेजी जो कि मर रहा है या कम हो रहा है या आगे बढ़ने वाले बिजनेस में तो टाटा केमिकल में मैं एक्सट्रीमली बुलिश हूं और मैं मुझे लगता है ये स्टॉक 900 से 1000 तक भी जा सकता है अगर को लंबी अवधि तक इसको रखे ये है आपके लिए टाटा केमिकल्स पर राय इस वक्त आज चोपड़ा साहब की तरफ से और इस बीच बाजार निष्कर्ष से करीबन करीबन डेढ़ सौ पौने दो सौ पॉइंट ऊपर रिकवर आता वाला दिखाई दिया 35,900 से अब 36,500 के आसपास तो लग ऐसा रहा है 15,100 के ऊपर बंद होने की कोशिश और 36,000 के ऊपर बंद होने की कोशिश तो बंद होते होते शायद रिकवरी होती भी दिखे आपको ये संकेत आते हुए देखते हो God eftermiddag Anilji. Anil, bank Nifty, you know, in fact, uh, kaffe sideways hittat och uh, ju i samband -sa med volatilitet bank Nifty och Nifty. Jag ser att det är en klar symmetrisk triangel pattern formad över you know, de charterna bank Nifty. Ke, bank Nifty range Anil, gå upp 36 400 och 35 uh, you know, uh, 600. Ka en you know, supportnivå. Så so, det här 800 punkterna som jag har här är en av out största supportnivåerna. Så jag tror att vi har det är en av de största supportnivåerna. Så jag att det här är en av det här är en av Så jag tror att det att vi en det är en så i हम 36400 का एक नो कॉल ऑप्शन खरीदेंगे जो करीब 24345 के आसपास ट्रेड कर रहा है so, 243 पे आप 36400 का कॉल लीजिए और 35600 का पुट खरीदना है अनिल जी 275 पर एप्रोक्सीमेटली सो so, अगर आप देखेंगे तो आपकी नेट नेट 12950 13000 243 पर आपको 36400 का और 275 को आपको खरीदना है 35600 का पुट ये लॉन्ग स्ट्रैंगल है जहां पे भी ब्रेकआउट आएगा अनिल जी मुझे ऐसा लग रहा है एक बहुत ही अच्छा मूव देर आफ्टर बैंक निफ्टी भी देखने मिल सकता है यू नो तब तक ये कंसोलिडेशन है कहां ब्रेकआउट आएगा वो एज ऑफ नाउ थोड़ा में ऊपर अटकता 245 में कॉल ऑप्शन खरीदिए 366400 का और 275 में 3500 का पुट ऑप्शन खरीदिए यानी कि आपको 10 12 520 रुपए की कॉस्ट आ गई बराबर 520 रुपए की इसमें इस कॉस्ट आ गई तो अब आपको थोड़ा एक मूव चाहिए 400 500 पॉइंट का किसी एक तरफ uh, बैंक निफ्टी में आ जाए तो इस स्ट्रेटजी में पैसा बनना शुरू हो जाएगा वैसे एक चीज बताएं अब जब आप दोनों ही कह रहे हैं कि पुट भी खरीदो, कॉल भी खरीदो, दोनों तरफ बड़ा मूव कहीं कहीं तो आएगा किधर आएगा <laughs> ज्यादा चांस किसके ऊपर या नीचे <laughs> अनिल जी मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए हमने जो 520 पॉइंट की स्ट्रेटजी बनाई है तो 800 पॉइंट का मूव तो आएगा ही 800 हजार पॉइंट का मूव भी हो स तो ऊपर ही breakout आना चाहिए। ये probability लग रही है, but volatility बढ़ती है, तो थोड़ा you know मुझे ऐसा लग रहा है कि जब भी भी volatility में spike आती है, तो एक reversal भी आता है, but you know chances ऊपर की लग रहे हैं। Fair enough, बिल्कुल ठीक बात है। तो chances ऊपर की तरफ के ज्यादा हैं, और नीचे के level पर Nifty support लेने की कोशिश भी कर रहे हैं। आप देखें अब आ, आ, आ, आ, आ, 15,100 के ऊपर टिक रहा है निफ्टी 15,120 36,000 के ऊपर टिक रहा है बैंक निफ्टी तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो रहेगा एक एक तरफा चाल तो होने वाली है नहीं ये बात तो तय है इस बीच नतीजे और आते दिखें इगारशी मोटर्स 13 करोड़ से मुनाफा वही का वही है सेम है 13 करोड़ 13 करोड़ ठ वह कॉस फिल्म काजी कामकाजी तो पर अच्छे अच्छा ऑपरेशनल रिजल्ट अच्छे 23.7% मुनाफा बढ़ा है कामकाजी मुनाफा और मार्जिंस 1.1% एक्सपेंशन है 16.1% क्या है मार्जिंस कंपेयर टू 14.9 तो थोड़ा थोड़ा, थोड़ा बेहतर है हालांकि आजकल तो ऑटो इंसिडेंट कम जो के ज्यादा आ, लेकिन नंबर्स ठीक हैं अभी थोड़ी देर पहले गार्डन रीच शिप बिल्डर्स के भी आए थे तो उसके नंबर्स भी बड़े मजबूत आते हुए दिखे थे तो ओवरऑल नतीजे एक के बाद एक आपके आने की तैयारी में हैं इस वक्त ये आपके लिए तो रिजल्ट सीजन बैंक से बेनिफिट और देख लेते कौन से स्टॉक्स हैं जो बै भेल और सन तीन स्टॉक हैं बैन में कोई बाहर निकलेगा सेल सेल निकलेगा अभी चांसेस थोड़े से कम है 78 79% परसेंट तो, तो फिर अब आप कोई बढ़ने वाला नहीं फिर निकल जाएगा 78% परसेंट गया है 78 आ रहा था अभी आप वापस देखिए 78.5 के आसपास हां ठीक है निकल जाएगा और बाकी सन और बने तो बना रहेगा भेल और सेंट टीवी बने रहेंगे सेल के बाहर आने की संभावना पूरी पूरी है तो ये आपके लिए सुमित जी सेल के चार्ट देखिए आज बेंच से बाहर आने की तैयारी में शॉर्ट तो कर नहीं पाएंगे अगर लॉन्ग करके डिलीवरी में जाना है तो बताइए आप के लिए 65 रुपए का अनिल जी स्टॉप लॉस ही है 68 69 का लेवल तोड़ेगा कल 68 69 का लेवल तोड़ेगा कल तो उसके बाद स्टॉक में मोमेंटम फिर और बढ़ेगा और फिर 72 से 74 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकता है तो जो मैंने लेवल्स दी वो क्लोजली ध्यान रखना है 68 69 के बाद फ्रेश मोमेंटम बिल्ड अप होगा और जब तक पैसा टूटता नहीं तब तक लॉन्ग पोजीशन होल्ड करें Ja. dange paint stocks mein momentum hai. Asian paints ta, paint 780 strike call option hai, 24 24 pe, pe stop loss place 17.80 ka Dipanjshu. तो 780 का कॉल ऑप्शन खरीद 24 पे 17.80 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा फर्स्ट टारगेट जो इसका बन रहा है वो है 33.40 का सेकंड टारगेट बन रहा है एग्जैक्ट 40 का 33.40 एंड 40 ये दो टारगेट्स के लिए आप बर्जर पेंट्स खरीदकर चल सकते हैं बहुत ही एक अच्छा ब्रेकआउट डेली चार्ट्स पर देखने मिल ओके तो बोजा पेंट्स यहां पर आपको करनी है खरीदारी और इसके अंदर आने वाले हैं उसका भी इंतजार है और उससे पहले स्टॉक भी बढ़िया एक्शन में आपको आते हुए दिख रहा है तो नजर रखते हैं इस पर चलते हैं आनल जी के पास बाजार बंद होने की तैयारी में है उससे पहले जान लेते हैं फा� sått att en del av det är på väg att bli mer positivt. Det är en del av det som är är är Det उस आई से बातें कि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है 36000 के नीचे बंद नहीं हो रहा है 15100 के नीचे बंद नहीं हो रहा तो ऐसा कुछ खराब भी नहीं है हर रोज 7 दिन से लाइफ आई बना रहा है ऊपर बंद हो रहा है तो हर रोज तो होगा नहीं तो मेरे ख्याल से बड़ी पिक्चर देखेंगे बड़ी भी नहीं मीडियम पिक्चर भी देखेंगे ट्रेंड भी देखेंगे तो अभी तक कुछ भी नहीं बदला है तो आप अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से अपनी पोजीशन रखिए और हो सकता है आज अमेरिका आपको थोड़ा कमजोर है जी। पॉसिबल है और उसको प्रियम्प्ट करने की कोशिश भारत यह सोच के चलिए या अगर बैंक निफ्टी कल 35650 खुला तो मेरा क्या होगा यह आप आ, मैं यह नहीं कह रहा हूं खुलेगा इसकी आप तैयारी रखिए और उस हिसाब से अपनी लॉन्ग रखिए सिंपल सी चीज और अगर आप शॉर्ट हैं तो आप यह मान के चलिए कि आपका लाइफ टाइम हाई का स्टॉप है सिंपल 36500 का का हो 35536 500 बैंक निफ्टी इस रेंज को आपको ट्रेड करना है इस रेंज के जैसा अभी जय भी बता ही रहे थे उस हिसाब से आपको पुट कॉल लेना है तो मेरे ख्याल से ट्रेंड में इसमें कहीं कोई बदलाव नहीं हुआ है स्टॉक्स की इंडेक्स की पोजीशन आप अपने रिस्क कैपिटल के हिसाब से प्रॉपर हेज कर, कर, लौंग, लौंग कर सकते हा, कभी मार्केट गिरे ही ना लाल में दिखाई ना ये तो होगा चलेगा ये चीज तो होगी आ, आपका रिस्क मैनेजमेंट आपके हाथ में है मार्केट तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा ये तो गिरना भी नहीं है इसको तो गिरना कहते भी नहीं है करेक्ट गिरना तो तब आप कहिए कि पहले 15000 तो तोड़े है, कम से कम वो भी नहीं है 35500 तो कल के लिए अगर आप लॉन्ग पोजीशन पे हैं तो और शॉर्ट पे हैं तो भी लगभग एक से 1.5% की रिस्क 500 500 पॉइंट की रिस्क दोनों लेके बैठे हैं बैंक निफ्टी पर तेजी और मंदी वाले और 150 पॉइंट के रिस्क दोनों लेकर बैठे हैं तेजी और मंदी पे निफ्टी वाले तो आप लॉन्ग हो या शॉर्ट हो आप ये सोच लो 150 ठीक है।, <laughs> है. आ, अगर आप लोंग है हुँ. और 100 ऊपर नीचे खुला तो मैनेज कर पाएंगे। शॉर्ट है 100 ऊपर खुला तो मैनेज कर पाएंगे। ये आपको देखना। अकॉर्डिंगली। बस सिंपल ही। ठीक है सर, क्लियर है, है। तो um, थोड़ा उपरी स्तरों से हल्के हुए हैं, बाजार पर कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है एकदम सपाट क्लोजिंग की तरफ आप मूव कर रहे हैं और एकदम सपाट ही ग्लोबल मार्केट्स हैं इस समय तो ये एक फैक्टर है जहां पर आप रखिए नजर, जल्दी से कुछ और स्टॉक्स के बारे में बात कर लें इससे पहले कि क्लोजि� थोड़ा वागले साहब के ऑडियो में इशू आ रहा है पर सुबह उन्होंने पिडलाइट पर खरीदारी की राय दी थी और स्टॉक भी अपनी गेन्स होल्ड कर रहा है हालांकि ऊपरी सरों से थोड़ा सा हल्का हुआ है ये काउंटर नजर खींचे इस काउंटर पर थोड़ी उतार चढ़ाव वाली मूव आती हुई दिखी है पर ढेरों और स्टॉक्स हैं जहां पर अब आप क्लोजिंग में थोड़ा-थोड़ा एक्शन -थोड़ा बनते हुए देख रहे हैं एमआरएफ पर एक बढ़िया उछाल आया हालांकि बड़ा काउंटर थोड़ा इलिक्विड है बट एमआरएफ इसने <coughs> प्रीवियस हाई 96000 का उसके करीब जाते हुए दिख रहा है और क्लोजिंग पर हल्की सी मूव एमआरएफ पर आते हुए देखिए दीपांशु मैं कहूँगा कि थोड़ा सा वीकनेस सेटिंग हुआ है 1780 में मैंने बाई किया था 20 रुपए का स्टॉप लॉस था जो फिलहाल ट्रिगर तो नहीं हुआ बट मुझे लॉस ऑफ मोमेंटम दिखता है तो मैं कैरी करने की सलाह नहीं दूंगा। ओके कैरी करने की सलाह नहीं है आ, अगर आपका है कॉस्ट पर है थोड़ा भी मन क्लोजिंग की तरफ चलते हैं एक बार फिर से आपने नए रिकॉर्ड देखे थे 7 दिन का ट्रेंड बरकरार है एकदम सपाट क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं ऊपरी सरों से थोड़ा हल्के हुए हैं बाजार पर ढेरों स्टॉक्स ने जो एक्शन में रहे इंश्योरेंस स्टॉक्स स्पेशली लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स यहां पर आज 2 är en bra move Vipro med 1,5 procent över i stocken. Ongc positivt closing Titan, L&T, Grasim, Maruti, Axis, Icic, HDFC Limited tillsammans HDFC Bank, Infosys och även Reliance har något positivt closing Men M&M med en stor fall. 3,5 procent. Tata Motors här i dag har manifattvåsulning. Inga tunga fall. Men 3 procent ner. ITC 2 procent Bajaj Finance, Coal India, DBS, Bajaj Finserv och Digicel TCS och HUL. यहां पर एक परसेंट की गिरावट रही तो दोनों तरफ के एक्शंस बाजार के हैवी वेट्स ने आपको दिए हैं 36,000 की तरफ क्लोजिंग के लिए आपको बैंक निफ्टी जाते हुए दिख रहा है वायदा कारोबार की बात करें बालकृष्ण इंडस्ट्रीज नतीजों के बाद बड़ा ब्रेकडाउन 10 नीचे एकाउंटर एक टॉरेन फार्मा नतीजों ने किया निराश साढे छः परसेंट नीचे आयोसी डिविडेंड अडजस्टमेंट था माइंड यू इसलिए आप देख रहे हैं 6% की गिरावट है साढे सात रुपए का डिविडेंड डिविडेंड अडजस्टमेंट हुआ सन टीवी यहां पर नतीजे ठीक ठाक रहे उतने मजबूत नहीं थे जितना हल्मार्न लगाया था ये काउंटर लगातार दो दिन यहां पर आपने भारी बिकवाली देखी है नालको यहां पर गिरावट पॉश यूनाइटेड स्पिरिट्स बीईएल जेसडब्ल्यू स्टील अपोलो टायर्स और कैंड्रा बैंक आज के बिग लूजर्स रहे पर टाटा केमिकल्स सेकेंड हाफ में काफी एक्टिव रहा ये स्टॉक इंटरडे में 10 ऊपर गया था भी अब 6 � यहां पर एक्शन दिखा आपको महानगर गैस नतीजों से पहले और दाम बढ़ाने के बाद ये स्टॉक तेजी में रहा साथी ही आईजीएल में आपने मूवमेंट देखी वोडाफोन आइडिया अपोलो हॉस्पिटल्स स्पिडलाइट मुथूट फाइनेंस जीएसपीएल और श्री सीमेंट कुछ और आपके बड़े विनर्स रहे तो ऑल इन ऑल अनिल जी अभी भी शायद पॉजिटिव क्लोजिंग आ सकती है जहां तक ठीक है हल्की-फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आप मानकर चल सकते हैं लेकिन ट्रेंड तेजी का बरकरार है इसमें कोई डाउट नहीं तो अभी भी कोई ऐसा खास बदलाव नहीं हुआ है आ, नया रिकॉर्ड बनाने के बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग जो बाजार में आप आमतौर पर देखते हैं वही प्रॉफिट बुकिंग आज आपको आती नजर बाजार बंद होने के बाद का एक्शन भी मैं आपके सामने रखूंगा और आप बताएंगे कि क्या कुछ हो सकता है फिलहाल सिंपल चीजी है कि आ, क्लोजिंग जो हुई है वो एकदम आ, सुस्त कह सकते हैं लेकिन दिन भर का एक्शन बहुत चुस्त रहा है सु शुरुआत तेज गिरावट फिर उछाल इस बीच दीप बजरंग पेंस के नतीजा एक बार ब जी सर बस इंतजार कर रहे हैं वो सर्कुलर जैसे ही आ चुके हैं 240 करोड़ के सामने 275 करोड़ का मुनाफा आता हुआ दिख रहा है तो मुनाफे का आंकड़ा 275 करोड़ का है जो कि अनुमान से बेहतर नजर आ रहे हैं सर, तो ये रिजल्ट अनुमान से बेहतर पहली नजर में दिख बिल्कुल सर बोजो पेंट्स यहां पर आप वॉल्यूम ग्रोथ अच्छी आ सकती है 14% के आप वॉल्यूम ग्रोथ का अनुमान लगा रहे हैं इस कंपनी के तो वो एक बड़ा फिगर रहेगा जहां तक ओवरऑल नतीजों का सवाल है मुनाफा जो बढ़कर आया है वो एक अच्छी बात जरूर आपको दिख रही है जहां तक बोज पेंट पेल्स का सवाल है तो आ, बाजार तो बंद हो गए सर वैसे पेंट स्टॉक्स अच्छे एक्शन में रहे और डेज हाई के करीब स्टॉक बंद हुआ तो जो दो दिनों में पेंट स्टॉक्स की तेजी थी वो शायद बाजार अनुमान लगा रहा था कि बजो पेंट्स से अच्छे ही नतीजे आएंगे जो वॉल्यूम ग्रोथ का फिगर है सर वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा इस कंपनी के लिए क्योंकि बिल्कुल तो यह है आपके लिए रिजल्ट्स और आ, फाइनल क्लोजिंग मैं बताऊं आपको उससे पहले बता दूं कि आज शाम का क्या खास आयोजन है शाम पांच बजे आप देखिएगा एक खास मुलाकात एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी से जिनसे आपने अभी लाइव बातचीत थोड़ी देर के लिए सुनी लेकिन पूरी बातचीत शाम पांच कोरोना संकट से बेहाल एविएशन सेक्टर को नए पंख देने के लिए सरकार के पास क्या प्लान है एयर इंडिया का विनिवेश कहां तक पहुंचा है एयरपोर्ट्स के डेवलपमेंट को लेकर सरकार क्या करने जा रही इन तमाम सवालों के जवाब हरदीप सिंह पुरी एविएशन मिनिस्टर देंगे हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खन्नेलाल अब आप सरप्राइज करेंगे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब की बेटी ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो गई है साइबर ठग ने उन्हें एक क्यूआर कोड भेजकर 34000 रुपए ठग लिए सोचिए मतलब मुख्यमंत्री की बेटी को भी नहीं छोड़ा उन्होंने हालांकि उन्हें भी कौन सा पता होगा कि वो मुख्यमंत्री की बेटी है लेकिन qr ke jariye hi logon ke account ko hack karne ki koshish kar rahe hain aur unka account saaf qr code ke jariye ye thagi hoti kaise hai asli aur nakli qr code ki pehchan kaise ki jaye aur iska tarika kya se kaise bach sakte agar aap thagi chuke क्या राइट है कानून क्या कहता है इन सब पर हमारे दो खास मेहमान होंगे एक तो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स जाने माने डॉक्टर प्रशांत माली साहब होंगी और सचिन ढेरिया साहब होंगे जो एथिकल हैकर हैं वो दोनों बताएंगे आपको और शो का नाम है जालसाजी का क्यूआर कोड ये मिस मत करिएगा आइए इसके बाद आपको रात आठ बजे भी एक इंटरेस्टिंग शो है अगर आपको लगता है कि अमेरिका जापान इन सब जगह बड़ी तेजी हो रही है हमें भी वहाँ से पैसे कमाने का मौका मिले लेकिन ये नहीं पता कि वहाँ कैसे आप पैसे लगा सकते हैं कैसे कमा सकते हैं तो आज मनी गुरु में हम आपकी मदद करने वाले करेंसी का क्या ख्याल रखें इन सब मुद्दों पर हम आपको रात साढ़े बजे बताएंगे पोर्टफोलियो में इंटरनेशनल लिवेश मिस मत कीजिएगा ये शो तो ये है आपके लिए आज का विशेष शो तो ये आपका फाइनल आ, शाम का प्रोग्राम अब आइए फाइनल क्लोजिंग आपके सामने रख दी जाए 6 पॉइंट नीचे बंद हुआ है निफ्टी 19 लेकिन बैंक निफ्टी टिका रहा समझ तो गए होंगे आप बिल्कुल सर चलिए अब दूसरे टेस्ट का इंतजार करते हैं दूसरा टेस्ट होगा कल सुबह 9:00 बजे से निफ्टी और सेंसेक्स के लिए बैंक निफ्टी अभी तक नॉट आउट है चिंता की बात नहीं लेकिन फिलहाल चलिए हाई बनाने के बाद अब हल्की प्रॉफिट बुकिंग आज के det är för att för